और वही झांकी क्या है वही हाथ में ग्रास लिए लिये हुए। वैसे को जो चले थे ना अब हाथ बूथ धो करके कहीं बाहर निकले हैं ऐसी बात नहीं इतुक्वा दृदयी कुंज गह्वर विश्वास नत्सकान विचिन भगवान कृष्ण सपा ने कबल ऐसे कही बन गह्वर कुंज तम करी भरी दरी तह कु ढूंढत बच्च विश्व के नाथ भोजन कवर लिए ही हाथ हाथ में वही ग्रास है दधयोदन का वही अंगुलियों में आचार और फल लिए हुए हैं उसी प्रकार बंसरी को खोसे हुए हैं कमर में बगल में सींग दबाए बेद दबाए वही श्याम सुंदर उसी अन्य ग्रास से सुशोभित हुए बार बार घने घने जंगलों में कुंजों में गह्वरों में पर्वत के भागों में गिर गरियों में गोवत्सों को ढूंढ रहे हैं अगर हम ढूंढ रहे हैं कहीं उन विश्राम नहीं लेते अब कहते हैं भाई श्रुतिया कहती सर्वगत हैं सर्वज्ञ है त्रिकालज्ञ नहीं सर्वज्ञ इनके लिए देश काल का कोई व्यवधान नहीं अमुक देश की बात न जानते हूँ और अमुक भविष्य की बात न जानते हूँ ऐसा नहीं पर यहाँ तो ये जिनको श्रुतियां सर्व सर्वज्ञ कहती हैं वे भगवान अनंत ऐश्वर्य के धाम भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम सोन इस बाल्यावेश में नुमाज किस किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं कभी उदास हो जाते हैं अरे नीले नहीं बछड़े और हमारे ये सखा सब व्याकुल हो रहे होंगे और मालूम क्या है तो ये मानो लीला शक्ति की प्रेरणा से ये रंगभूमि में इस नाट्यशाला में ये नए नए पर्दे आ रहे हैं तो भगवान इस प्रकार ढूंढ रहे अब मधुर लीला ये भगवान की चल रही बात क्या हुई है इसे में कि ये अघासुर का जब हुआ और विनाश के साथ उसका परम पद लाभ हुआ ज्योति उसके अंदर से निकली हुई श्याम सुंदर के अंतर में समा गई देवताओं की धुंदुबिया बजी शंख बजे किन्दर गंधर्व सब गाने लगे अफसराए नाचने लगी जब लोग महर लोग तपो लोग सब प्रतिन, प्रतिनादित हो उठे तो ब्रह्मा जी इस आश्चर्य को देखने के नीचे उतरे और तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा यहां दो भाव हैं दोनों ही भाव ग्राह्य हैं पर मधुर भाव वाले लोग दूसरे को अधिक ग्राह्य मानते हैं ब्रह्मा को मोर हो गया मोह तो दोनों ही मानते हैं एक वर्ग के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा जी को मन में संदेह हो गया ये भगवान है कि नहीं वहाँ तक तो ठीक अघासुर को मार दिया ऐश्वर्य था ना अघासुर को मार दिया और अघासुर के अंदर से जेठ निकली भगवान में समा गई यहाँ तक तो कोई संदेह की बात तो नहीं बड़ा ठीक पर तो ये बच्चों के साथ इनकी ये कीड़ा देखी इस प्रकार खेलना और उन्मत्त हो जाना और बच्चों की तरह से ये चेष्टा करना भागना दौड़ना कूदना ये सब करना हंसना हंसाना विरोध करना उच्छिष्ट देना एना इत्यादि तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि पता नहीं कहीं हम मोह में तो नहीं हैं पड़ उल्टा मोह में हम मोह में तो नहीं हैं जरा परीक्षा करके देखें ये एक चीज दूसरा वर्ग मधुर भाव का वो कहता है नहीं नहीं ब्रह्मा जी को संदेह नहीं हुआ मोह तो अवश्य हो गया कि उन्होंने भगवान के बच्चों को और भगवान के सखाओं को हरण करने की माया से काम लेना चाहा ये मोह हुआ पर वो मोह हुआ इसीलिए कि भगवान की लीला माधुरी को और देखें संदेह है हम मोहित कर देंगे इनको मुक्त कर देंगे हर ले जाएंगे अपनी शक्ति से ये मोहुआ तो ब्रह्मा जी जो थे वहां पर जब उन्होंने लीला रस को देखा तो ये लीला रसपान तो कभी समाप्त तो होता नहीं और ये भोजन करने के बाद ये लीला जरा समाप्त तो हो जाएगी तो दूसरी नमाज कैसी लीला होगी तो उनकी रसपान की जो लालसा थी ब्रह्मा जी की और भी प्रबलतम हो गई उन्होंने सोचा कि भाई इस कृपा का एक कण अगर मुझे फिर प्राप्त हो जाए ये तो इनके भाग्यशाली प्राप्त करने योग्य अधिकारी तो ये गोकुलक हैं मैं तो हूं नहीं ये कहेंगे पीछे ब्रह्मा जी अपने सवन में वो चाहेंगे कि मैं इस ब्रज में गोकुल में कुछ भी बना दिया जाऊं तो ये अभी मानते हैं कि इसका अधिकारी तो ही है मैं अधिकारी नहीं पर किसी प्रकार से मैं देख सकूं ऐसी कोई नवीन विचित्र लीला इनकी हो जिसमें मेरा स्पक्ता हो तो लीला माधुरी का कुछ किंचित तो और भी आस्वाद मिल जाए और मैं कृपार्थ हो जाऊं तो ये इच्छा ब्रह्मा जी की इच्छा भगवान के मन में प्रतिफलित हो ये प्रतिबिंबित हो गई भगवान निरीह हैं भला इच्छा रहित तो प्रेमियों की भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा बन जाती है और भगवान की इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों साथ होते हैं तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम इन बछड़ों को कहीं माया से मुक्त करके छिपा दें और छिपाने के बाद देखेंगे क्या करें और ये कहीं इधर उधर हो जाए तो उन बालकों को भी छिपा दें फिर देखेंगे ढूंढने में कैसी कैसी बाल माधुरी ये दिखलाते हैं ब्रह्मा जी के मन में बाल रस बाल माधुरी देखने की आई ऐश्वर्य से तो उनको ऐसी बात नहीं ऐश्वर्य तो वो भी देखते हैं तो ये भगवान की जो बृहत्ता है सर्वेश्वरता है विश्व विश्वकर्तृत्व है ये जगत सृष्टित्व है ये सबका अंतर्यालित्व है निर्विशेषत्व है ये उनके ऐश्वर्य को प्रकाश करता है और इनमें उनके स्वरूप का संकेत भी प्राप्त होता है तो परंतु इसमें माधुर्य का विकास नहीं होता माधुर्य का विकास तो होता एक मात्र लिब्रता में ऐश्वर्य प्रकाश में नहीं जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं स्वयं किसी उष् के द्वारा तब वहां पर ये आनंद माधुर्य का प्रकट होता है और वो जब इस माधुर्य के सागर में जब अवगाहन करते हैं भगवान तो वहां दो चीज होती है मिलन और विरह संयोग विप्रयोग ये दो मानो इस मधुर सरिता के विमल तक हैं तो इन पर जब ये मधुर मधुर लीला करते हैं तब वो असीम माधुर सिंधु जो है वो छलित होकर और वो विश्व को प्लावित कर देता है उस समय जो जो रस माधुरी के अमृत लोग हैं वे लोग उसमें अवगाहन कर, करके सुखी होते हैं तो राजा यदि अपने आसन पर बैठा वो शासन करे इसमें कौन बड़ी बात है पर वो जब छोटा बनकर छोटों के साथ खेले तब उसकी विशेष महत्ता होती चमत्कार होता तो स्वयं भगवान इस पुण्य भोजन लीला में वन भोजन लीला में गोप तो के साथ जिस प्रकार मुग्ध होकर के लीला करते हैं इसमें विशेष माधुर्य का विकास छोटे बच्चे बन गए ये नारायण रूप से जब वैकुंठ में बैठते हैं और जब सारे के सारे देवगण आकर के वेद मंत्रों से इनका आराधन करते हैं स्तवन करते हैं उस समय कोई खास बात नहीं माधुर्य नहीं तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐश्वर्य तो हम बहुत देखते हैं जब जब कभी कोई विपत्ति आती जाके स्तवन करते हैं ये भगवान कहते हैं विपत्ति नाश हो जाएगी आकाशवाणी होती हम समझ लेते हैं कि हो जाएगी नाश ईश्वर हैं सर्वलोक का ईश्वर हैं लेकिन आज जो हमने देखा ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज जो हमने देखा ये तो पहले कभी नहीं देखा इस प्रकार की मधुरिमा इस प्रकार का मीठे रस का प्रवाह ये तो आज ही देखा इससे मन भरा नहीं तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा अहंकार जो है ये रहा ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कुछ और देखें कुछ और करें तो बछड़े इनको बड़े प्यारे ये स्वयं घास छील छील करके नरम नरम तोड़ तोड़ करके और बछड़े के गले में हाथ डाल लेते पुचकार से सहेजते सहराते और मुंह में घास दे देते दे उसके घास का बड़ा आनंद आता इनको और ये छोटे छोटे बछड़े दूध पीने वाले भी थे तो उनके मुंह उन से जो घास आधा चादा हुआ फेंक के ज्यादा उसको उठा के फिर मुंह में दे देते तो ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लीला तो बड़ी बड़ी मधुत ये हम फिर देखें तो यहां एक शंका उठी कि भाई ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम अपनी माया थे इन बछड़ों को मोहित करके हर ले जाए और भगवान ने गीता में कहा है देवी हिशा में मम माया दुर माँ में वे प्रपद्यं थे माया नेतां तिथे जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वे इस माया से तर जाते तो कहाँ प्रपन्न होने वाले माया से तर जाएं जिनके साक्षात्कार नहीं है और यहाँ तो स्वयं भगवान साथ हैं उनके साथ खेल रहे हैं खा रहे हैं ये बच्चे भी माया से मुक्त हो जाएं ये कभी संभव है बोले ना ये संभव नहीं तब बोले ये माया से मुक्त क्यों हुए और बछड़े भी हुए और फिर वो न, बालक भी हुए क्या हुआ कि इधर जब ये बछड़ों को ढूंढते ढूंढते रहे तो उधर ब्रह्मा ने देखा कि एक काम और करो इन बालकों को और ले जाओ तो बालकों के भी मन में भगवान की जिला शक्ति ने ऐसी अद्भुत प्रेरणा की कि वे उन पर, पर आवरण आ गया वो भी ब्रह्मा को नहीं देख सके और ब्रह्मा जी की माया से नहीं भगवान की इच्छा से विमुक्त होकर वे भी ब्रह्मा जी के द्वारा हरे गए और जहां पर वो बछड़े थे वहीं पर उनको भी ब्रह्मा जी ने सुनाय दिया तो इसमें तीन चीज थी इसमें भगवान की इस लीला शक्ति के प्रकाश में जो ब्रह्मा जी के अहंकार के रूप में प्रकट हुई तीन चीजें थी एक चीज तो थी ब्रह्मा जी की लीला इच्छा बड़ी सुंदर चीज ये किसी प्रकार हम लीला देखें ये र, र, र, भरी लीला देखें दूसरी चीज उनको याद आ गई है बड़ी मधुर चीज ये भगवान जब छोटे से बच्चे ये मैया की गोद में खेलते मैया दूध पिलाती मैया लाल लड़ाती तो ये गोपियां वहां पर पहुंच जाती और अत्युप्त नयनों से ये देखती रहती गोप सुंदरियां उनको और मानो अपने मन के भाग श्री श्याम सुंदर के हृदय पर अंकित करते चली जाते उनके मन में उत्कंठा होती कि यशोदा की थी हम भी दूध पिलावें हमारा भी स्तनपान करे, हम भी अपनी हृदय से जैसे यशोदा बच्चे को लगाती है हम भी लगा ले और कि, किसी प्रकार ये हमारी गोद में ये वैसे ही खेल जैसे इनकी गोद में खेलते हैं तो बेचारी बार बार कहती कि मैया जरा हमें दे देना एक बार एक बार हमें दे दे मैया नेक गोपाल ही मुंह को देरी देखो बदन कमल नीके करी ताछे तू कन लेरी ये कहती की मैया एक बार दे दे कर, एक बार कन्हैया हमारी गोद में आ जाए और मैं जरा अच्छी तरह से इनके मुख कमल को देखूं फिर तू गोद लेना ले अच कोमल कर चरण सरूर अभर दसन नासा सोहेरी लटकन शीत कंथ मन भ्रावित मनमथ कोटिवार ने गहरी बासर निशा विचारती हो सकी ये सुख कभी पायो मैरी निगम सनकादिक शनकाद बड़े भाग्य पायो है तेरी यशोदा ऐसी कहती मन ही मन कहती कभी कभी रोकर कह भी देती कि जसोदे तेरा बड़ा भाग्य है जो वेदों की संपत्ति है जो शन मुनियों का सर्वस्व है वो तेरी गोद में खेल रहा है ये सुख मुझे तो कभी नहीं मिला जा को रूप जगत को लोचन कोट चंद्र रवि लाजकहरी सूरदास बल जाए जसूदा गोपिन प्राण पूतना बैरी पूतना के बैरिन के प्राण इन पर उनके आंखें अटकी रहती लोचन अटकी रहते कभी ये हमारे हम इनको गोद में ले ले हमारे बच्चे बन जाएं हमारा स्तन प्रान कर लगना लहले उच अधिक लोभ ला निर्खति निवेश कल तो वो आ गए निमेशों को दुलाहना देती कि आँखों के पलक क्यों बन गई श्याम सुंदर इतनी देर के लिए भी सामने से क्यों उठ जाते हैं संध्या हो जाती नंद रानी कहती जाए भैया तुम लोग अपने घर चली जाओ और वो अपना बच्चे को लेकर के श्याम सुंदर को अंदर चली जाती ये बेचारी देखती रह जाती ये बोलती नहीं और वो शरीर तो इनका आता पर तो मन वहीं रह जाता श्याम सुंदर के पास घर के काम में लगती घर का काम होता नहीं और मन ही मन प्रार्थना करती है भगवान हे विधाता अगर हमने कभी कोई पुण्य किया हो और अगर हम पर तुम्हारी कृपा हो तो यशोदानंद हमारे कभी पुत्र बन जाए और ये बजरानी की तरह हम भी कभी उनको बेटा समझ करके अपनी गोद में लें इस प्रकार फिर ये बचा चढ़े जब जाने लगे तो इनकी आकुलता और बढ़ी तो भगवान के मन पर अंकित हो गई ये बात कि इनका बेटा बनना है अब कैसे बेटा बने ये बात आगे की आई अब ये दशा तो गोपाल न गा और गायन की दशा ये ब्रज की गायें हैं जो है ये मामूली थोड़ी हैं ये मुख्य पशु ये राशि राश, राश गाय गंती नहीं है सब के अलग अलग बछड़े सो so, ये भी जब श्री श्याम सुंदर को देखने तो इनके इनका श्रीवरस उम्र पड़ता पर इनके पास तो भाषा नहीं ये बिछारे मूक पशु अपने मन की बात कह सके नहीं नंद रानी को भी कैसे कह कहें गोपियों ने तो इशारे से कह दिया वाणी से भी कह दिया ये बड़ी विचित्र उत्सुकता को लेकर के हाम करती इनके स्तनों से दूध बहने लगता और महीम ये कैसे कि यह बछड़े कैसे बने अरे ये श्याम सुंदर कभी कभी ये कृपा करते हैं मुंह लगाकर किसी किसी गाय के थन के दूध पी लेते हैं पर वो तो कोई कोई भाग्यवती होती ऐसा तो नहीं कि ये हमारे बछड़े ही बन जाए कभी कभी स्नेह मरता तो जैसा जीव निकाल के चाट लेते श्याम सुंदर को पर साथ ही ये मन में डर लगता कि हमारी जीव तो बड़ी खरखरी तीखी और कहीं श्याम सुंदर के श्रीअंगों में क्षत लग गया आघात हो गया तो अरे छिल जाएगा कहीं हमारी कड़ी जीव और इनके कोमल कोमल सारे के सारे अंग जुगा बिचारी समेत लेती सूंघ करी शांत हो जाती सूंघ केवल उनके शांत हो जाती वो एक अंतर यानी जान पाती इस बात को कि इनके मन में क्या है तो इच्छा होती जब वो गाय देखती गोधूल धूसरित अपने ही पैरों से उड़ी धूल से भगवान का शम सुंदर रंग सारा धूसरित तो हो रहा है तो वो चाहती जा इनको इसको चाट पर तो डर जाती और यशोदा मैया स रहनी दी थी बहुत देर तक गायों के कैसे कोई गाय मार देगी तो ये बिचारी इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई सोचती रहती कि कभी श्याम सुंदर हमारे पास भी रहे तो असंभव मानती कि ये क्यों, क्यों बिछड़े बने और क्यों हमारे पास रहे तो ये तीन बातें भगवान श्याम सुंदर के मन में आई ब्रह्मा को रसलीला दर्शन कराना गोप रमणीयों के पुत्र बनकर उनको स्नेह दान करना उनके स्नेह को लेना और गायों को परितृक्त करना उनके बछड़े बनकर ये तीन अभिसंधियों को लेकर के भगवान की लीला शक्ति ने ब्रह्मा के मन में प्रेरणा की और स्वयं योग शक्ति ने इनको मोहित किया बछड़ों को और गोप बालकों को नहीं ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्मा की माया इन्हें मोहित कर सकती भगवान के प्रपन्न हो जाने वाले माया से तर जाते हैं तो भगवान के समीप रहने वाले ये बछड़े और बत्स ये गुप बालक इन पर ब्रह्मा की माया कुछ काम करे इन्हें मोहित कर सके ये असंभव बात परन्तु ब्रह्मा का अहंकार थोड़ा वहां पर उस अहंकार ने यही समझा कि हमने ये काम किया तो इस प्रकार से वो भगवान श्री चंद्र जब यहाँ आए और यहां आकर तो के देखा कि ये तो ये तो यहाँ पर हमारे भाई साहब वो सब भाई भी नहीं सबको सब, सब कहा चले गए तो देखा भाई कहीं दुख छिप गए होंगे तो इनकी चीजें देख लें तो वो जो पत्तों पत्थरें बिछी थी वो जो छींके थे वो सामान था उन्होंने जूतियाँ अलग अलग खोल के अपनी कोई कोई जूती लाया था तो नहीं लाए थे खोल के रखी थी उनकी छड़ियां थी उनकी बेल्टे थी उनके सिंगे सींग, थे देखा तो कोई नहीं था। कोई भी चीज नहीं अब तो श्री बाल बादधी और यहाँ विषु खुद उनका फिर जागृत हो गया कि अकेला आ गया और हमारे बच्चे कहाँ रह गए तो मैं कैसे बोलूंगी क्या बोलूंगा कर, क्या करूंगा कुछ भी कुछ भी बात मन में नहीं आई तो ये बच्चों को पुकारने लगे उदास होकर के पुकारने लगे बच्चों को ये बाल लीला भगवान की तो बोलने लगे अरे अरे भैया आओ अरे सुबर अरे श्रीधाम बहुत देर हो गई सूर्य व्यस्त होने जा रहा है और अरे आओ ना भैया आ जाओ कहाँ तुम लोग खो गए कहां इस चित्र चले गए देखो मैं हैरान हो गया और मेरे को तो प्राण नहीं रहे तुम लोग जब गए तो फिर नहीं रह रहकर क्या करूंगा उदास हो गए और अत्यंत मन में इनके विषाद छा गया अब जिनका नाम लेने से जिनके नाम के आभास से सारा विषाद शोक भय सदा के लिए मिल जाता जिनके स्मरण के क्षेत्र में ये सब दुर्भाव नहीं रह नहीं आ सकते नहीं टिक सकते वे स्वयं मनोहर बाल लीला प्रवक्त भगवान श्याम सुंदर ये बछड़ो को और उस उन सखाओ को न पाकर विषादग्रस्त होकर पुकारने लगे पर कोई नहीं आया जब कोई नहीं आया तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब अगला काम करना चाहिए माधुर्य में बाधा पड़ी नमाम में कितनी देर तक चलता रहेगा ऐसा ढंगा तो भगवान के मन में आ गया मन में आ गया भगवान के कि ये सब जो कुछ है ये ब्रह्मा का कार्य है अब भगवान जान गए